श्रीमद्भागवत महापुराण महाराज पृथु के त्रिवाच सौशिय मैत्रिवाच अथाधीक्षतराज तो हे मेद सह ब्रह्मवर्ते मनो क्षेत्रे यतीदी प्रेत भगवान्कर्मातिशय महात्म शतक चतुर्ण पृथोर्यज्ञ बहोत्जी कहते हैं विदुर जी महाराज मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्व मुखी होकर बहती है राजा पृथु ने सौ अश्वेध यज्ञों की दीक्षा ली यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे इसलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सके साक्षात भगवान सर्वात्मा गुरु प्रभु अन्व्या सहा अनुगै उपगर मुनभिस्प सरोगण महाराज पृथ्वी के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान श्रीहरि ने यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिया था उनके साथ ब्रह्मा रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपाल गण भी पधारे थे उस समय गंधर्व अप्सराएं प्रभु की कृति गा रहे थे सिद्धा विद्याधरा गुहरा सुनंद नंद प्रमुखा पार्षद प्रभु कपिलो नारदो दत्त योग तमन्वीयुर्भागवता ये चेवनोसुका सिद्ध विद्याधर दैत्य दानो यक्ष सुनंद नंदादि भगवान के प्रमुख पारसद और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं वे कपिल नारद दत्तात्रेय एवं सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आए थे युघा भूमि सर्व काम दुघा सतीन यजमान भारत हो सर्वरसा नीरद नगोरसा तर्व भूरी प्रासूयंत मधुच्युत सिंधभ रत्न निकार चतुर्भिधम उपाय सर्वे लोका सपाल का। नदियां भारत उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया था नदियां, दाख और ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थी तथा जिनसे मधु मधुचूता रहता था ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध दही अन्न और घृत आदि तरह तरह की सामग्रियां समर्पण करते थे समुद्र बहुत सी रत्न राशिया पर्वत भक्ष भोज्य, चौस्य और लेह चार प्रकार के अन्न तथा लोकपालों के सहित सम्पूर्ण लोग तरह तरह के उपहार उन्हें समर्पण करते थे चाधोक्ष शथोस्त परमोदय असूय भगवानिंद्र प्रतितमत चरमेवा चरमेण यजमाने यजमे यजुस्पति वैंदे यशुम स्पर्धा नपोवाहतिरो महाराज तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे उनकी कृपा से उस में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ। किन्तु यह बात देवराज इंद्र को सहन ना हुई और उन्होंने उसमें डालने की भी की। भी जिस समय महाराज पृथ्वी अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया तमत्र भगवान हायसा आ मुक्त मे पाखंडे धर्म विभ्रम अति हम प्रतिपुत्रो महार संक्रिष्ठ इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया था जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है इस वेश में वे घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे कि उन पर भगवान अत्रे की दृष्टि पड़ गई उनके कहने से महाराज पृथ्वी का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला अरे खड़ा रह खड़ा रह छूत्रिचोद जह्यज्ञ हनम ताेन्द्र धमम इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए थे उनका ऐसा वेश देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा इसलिए उन पर भाड़ नहीं छोड़ा जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया तब महर्षि अत्रि ने पुनः उसे इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी वस इस देवता धर्म इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है तुम इसे मार डालो एवं बुतः प्रोक्त वि क्रुद्धो रावणम गृद्धरा स्वस्तर नाम थे प्रभो अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गया इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देख उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर ध्यान हो गए और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया शक्तिशाली विदुर जी उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षि ने उसका नाम विजितास्व रखा उपसृज तमस्ब्रम जहारा पुनर्सा कपाल खटवांग धरम वीरो नयनम अबाधत यज्ञ पशु को चाल और यूप में बांध दिया गया था शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर उस घोड़े को उसकी सोने के जंजीर समेत ले गए ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते दिखा दिया किंतु उनके पास कपाल और देखकर पृथ्वी ने उनके मार्ग में कोई बाधा न डाली अत्रिनाचो तस्तमय संदे विशिखम वृषाव रूपम चित तब ने राजकुमार को फिर उकसाया और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाढ़ चलाया यह देखते ही देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर ध्यान हो गए वीर विजेता अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंदबुद्धि बुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया है है में हो इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो जो रूप धारण किए थे वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए यहां खंड शब्द चिन्ह का वाचक है शु, शु, धर्म क्त पटादी सज्जते प्रकार पृथ्वी के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था उन नग्न रक्तांबर तथा कापालिक आदि पाखंडपूर्ण आचारों में मनुष्यों की बुद्धि प्रायः मोहित हो जाती है क्योंकि ये नास्तिक मत देखने में सुंदर है और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं वास्तव में ये उपधर्म मात्र है लोग भ्रमवश धर्म मान उनमें आसक्त हो जाते हैं इन्द्राय कुपितो तदिज्ञा पृथो पृथुरासंक्ष असह्य रंघस निवार महामते नुज्य तेण्य बध प्रचोदिता इंद्र के इस कुशाल का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाढ़ चढ़ाया उस समय क्रोधावेश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था जब ऋत्विजों ने देखा कि असह्य पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार हैं, तब उन्हें रोकते हुए कहा राजन आप तो बड़े बुद्धिमान हैं यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं है वयं इस यज्ञकार में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके सुयस से ही ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा है हम अमोघ आवाहन मंत्रों द्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और बलात् अग्नि में हवन किए देते हैं कृतपतिम इत्यामत कृतपतिदुरास्योषाधताे स्वयं प्रत्यक्ष न व्यो भाईद्रो यद भगव यम दिघ्रांस ये नास्तन वसुरा विदुर्जी यजमान से इस प्रकार सलाह करके उसके याजकों ने क्रोध पूर्वक इंद्र का आवाहन किया वे शुरुआत द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें रोक दिया वे बोले याजकों तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए यह यज्ञ संगक इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग हैं और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो तदिद पश्यत महधर्म व्यतर द्विजाइंद्रेनाषित राग कर्म तुजिकांसता पृथुर्कते पृथुर्भूया तर् कू न सतक्रतु अलम ते क्रतुभि स्विष्ट यदगा मोक्षधर्मवी पृथु के इस यज्ञानुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह धर्म का उच्छेद करने वाला है इस बात पर तुम ध्यान दो अब उससे अधिक विरोध मत करो नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा अच्छा परम यशस्वी महाराज पृथु के निन्यानवे ही यज्ञ रहने दो फिर राजी पृथु से कहा राजन आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं अतः अब आपको इन यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है श्लोक मासिन महाराज कृथ स्म चिंता आदितात्मा यहातुम मनोचृं बंधम आपका मंगल हो आप और इंद्र दोनों की पवित्र कृति भगवान हरि के शरीर हैं इसलिए अपने ही स्वरूप भूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ इसके लिए आप चिंता न करें हमारी बात आप आदरपूर्वक स्वीकार कीजिए देखिए, जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है उसका मन अत्यंत क्रोध में भर कर भयंकर मोह में फंस जाता है क्रतो विमता में सदेवेश धर्म व्यति करो येद्र निर्मित संस्रिष्ट पाखंड हरभिर्जनम विचणम जस्ते यज्ञ ध्रुग स्व बस इस यज्ञ को बंद कीजिए इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है क्योंकि देवताओं में बड़ा दुराग्रह होता है जरा देखिए तो जो इंद्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था उसी के रचे हुए इन मनोहर पाखंडों की ओर सारी जनता खींचती जा चली जा रही है भवान परित्रातो भापो मिहर्तीर्ण धर्म जान समूपम वेनापचाराजवलुप्तम्य तेह तो विष्णुकला शिवै समिश्रा भव प्रजापते संकल्पन विश्वजा पिपी प्री ऐपर्म महातरम प्रचंड पाखंड पथम प्रभो साक्षात विष्णु के अंश हैं दुराचार से धर्म धर्म लुप्त हो रहा था उस धर्म की रक्षा के लिए ही आपने उसके शरीर से अवतार दिया है अतः प्रजापालक पृथ्वी जी अपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगो आदि विश्व रचयिता मुनिश्वर का संकल्प पूर्ण कीजिए यह प्रचंड पाखंड पथ इंद्र की माया अधर्म की जनि है आप इसे नष्ट कर डालिए मैत्रिवाच इतम शोक गुरण समादिष्टो विषा पति तथा चाह वात्सल्यम मघोनापी चंद कृता वृथस्नाय पृथ्वी भूरी कर्मणे वरांदुस्ते वरदा तबरी से तर्ता श्री मैत्री जी कहते हैं लोग गुरु भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथ्वी ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ पूर्वक संधि भी कर ली इसके पश्चात जब वे यज्ञांत स्नान करके निवृत्त हुए तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभिष्ट भर दिए विप्रा सत्या श्रद्धा दक्षिणा आशिषोजो आदिराजा महाबाव समागता आदिराज पृथ्वी ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी तथा ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए वे कहने लगे महाबाहो आपके बुलाने से जो पितर देवता ऋषि और मनुष्यादि आए थे उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया ये श्रीमदभागवते महाप्राणी पारम जाम चयितायाम चतुर्क पृथु विजय